आठवा है किम पुरुष खंड किम पुरुष खंड में श्री रामचंद्र जी विराजमान है और यहाँ पर रामदास हनुमान जी उठता भजन करते हैं बोले रामदास हनुमान की जय एक कथा आती है आनंद रामायण के अंदर एक वक्त जो है गरु जी माँ सत्य और सुदर्शन चक्र इन तीनों का अहंकार हो गया भगवान ने सोचा कैसे दूर करें भगवान ने सुदर्शन चक्र को कहा सुदर्शन चक्र अपना गरुड़ जी को कहा गरुड़ जी सत्य और सुदर्शन चक्र तीनों का अहंकार हो गया भगवान ने कहा गरुड़ जी तुम किन पुरुष खंड में जाओ व हनुमान जी को कहो कि कृष्ण ने तुम्हें द्वारिका भुला गरुड़ जी उड़ते उड़ते चले और यहाँ भगवान ने सुदर्शन चक्र को कह दिया तुम इस द्वारिका की रक्षा करो कोई अंदर ना आने वाले और सत्य भामों को देखकर बोले रे तुम तुम यहां से खिड़क जाओ बोले क्यों बोले हनुमान जी आएंगे हनुमान जी ने तो मेरे पास सीता ही के लिए है दिया छोड़ो आ मुझे देखकर सीता को भल जाएंगे अच्छा बैठी रहा हूं जरूर जी चले गए किम पुरुष खेल हनुमान जी पूजन कर रहे हैं गर्व ने कहा हनुमान चलो कुछ बुलाया भैया बात सुनिए आप जाइए हम भगवान का पूजन करते हैं। अरे वो मानस पता नहीं कब छलांग मारता मारता आएगा? चलो मैं तुझे लेकर चलता हूँ हनुमान जी ने कहा मेरे पूजन में बाधा डाल रहा है पकड़े पर पानी में फेंक दिया भीग गया तो उड़कर आएगा ना तीन लोग बड़ी तेज गति से जाते जरूर हवा और हनुमान हनुमान जी तेज गति अपना तो से अपना पूजन पूर्ण कर निकले से ने रोक दिया है हनुमान मार रहो, अंदर नहीं जा सकते। तो बोले क्यों? बोले भगवान की है। हनुमान जी बोले हो क्या रहा है? भगवान क्या कर रहे मुझे समझ में मुझे बोला कि तुम द्वारिका में आओ शुद्र चक्कर बोले हम तुम्हें आने नहीं देंगे अच्छा हनुमान जी जाते वही पकड़ लिया सुदर से को तो। अब हनुमान जी आए सत्य मामा भेज भगवान का क्या हुआ था अब हनुमान जी ने सुदृश चक्र को फेगाया तो तो ये कौन है हटाओ थे सीता जी कहा है तीनों का एक साथ अहंकार भगवान ने को एक प्रसंग हो रहा था एक वक्त हनुमान जी और अर्जुन की भेंट हो गई दोनों ही परम भावना एक कृष्णदास दोनों में कोई अंतर नहीं है बड़े खुश हुए दोनों बड़े खुश हुए दोनों अर्जुन जाने लगे हैं तो हनुमान जी ने कहा जा रहे हैं? हमें कृष्ण कथा सुना हुआ अर्जुन ने कृष्ण कथा सुनाना राम कर दिया कृष्ण कथा सुनाकर कर जब अर्जुन जाने लगे हनुमान जी जाने लगे तो हनुमान जी को अर्जुन ने कहा जाए रुको अब तुम हमें राम कथा सुना हनुमान जी ने कथा सुनाई भगवान का जन्म हुआ भगवान का विवाह हुआ भगवान जो है वन में चले गए भगवान जब ऋषि मुख पर्वत पर आए तो मैं मिलाऊंगा भगवान की पत्नी की खुद मैंने करी इसके बाद जो है भगवान को समुद्र पार करना था भगवान तीन दिन तक बैठे रहे अर्जुन नहीं हुआ हनुमान जी ने क्या कहा ठीक नहीं लगी मैं मैं मैं मैं नीन दिन तक भगवान को तुमने बिठाया रखा तुम्हारी जगह हनुमान मैं होता ऐसा पाल का पुल बना देता प्रभु तुरंत चले जाते ननुमान जी ने कहा बहुत हो गया हम हाँ उस पुल पर चलते पुल टूट जाता है। अतुलित बल तो था हमारा कितनी शक्ति है लोग में हनुमान जी उन्होंने क्या आ रहा समझ में नहीं आ रहे एक हाथी उनके, उनके रुपये रखते ना उनका तो केचप बन जाएगा हनुमान जी क्या है कितनी ताकत है हनुमान जी की सुनो एक हजार जो आम हाथी होते ना विशाल वो एक होते हैं तो जिस हाथी को भगवान कृष्ण ने मारा कुल्यापीठ वो एक हाथी बनता है एक हजार कुल्यापीठ हाथी मिलकर एक इंद्र का एरावत हाथी बनता है एक हजार इंद्र के एरावत हाथी मिलकर एक इंद्र बनता है एक हजार इंद्र मिलकर हनुमान जी की छोटी सी उंगली बनती है अतुलित बल हम हनुमान जी बोले धा हम चलने लगे बोले चला देंगे हम आपको कैसी बात कर दी हनुमान जी ने कहा ये भला अपना पुल अर्जुन अभी चला दिया हनुमान अर्जुन ने चला दिया, दिया। अपमान हनुमान जी ने कहा मैं जा रहा हूँ बोले जाओ हनुमान जी जैसे ये केशव रक्षा करना केशव रक्षा करना अर्जुन शुरू हो गए क्योंकि अर्जुन घबरा हनुमान जी पुल पर गए हैं पुल में बड़ी लचक आ रही है हनुमान जी बोले लचक तो ऐसी पुल गिर जाएगा पर गिर क्यों नहीं हम हनुमान जी से तो जाते भगवान केशव अपने कांधे पर उस पुल को लेकर खड़े हनुमान जी ने कहा बार ये क्या भगवान ने कह कहा अच्छी से बोले भामा अरे रामदास अर्जुन में क्या शक्ति है कि तुम्हारे देश को सही कर सके लेकिन रामदास तुम हर अर्जुन का आत्मा बल को तो देखो उसे पता है कि मैं इतना शक्तिशाली पुल नहीं बना सकता लेकिन उसे किसके बल पर बोला मेरे बल पर बोला हनुमान जी रोने लगे अर्जुन को करने लगा बोले अर्जुन वास्तव में तेरा पुल बन और हम सब जा सकते हैं वो पुल कौन सा था वो आत्मा बल का पुल था इसी तरह जनक जी की सभा थी जनक जी समझ गए उनकी ज्ञानी से राम ईश्वर है जनक जी ने कहा राम है झंडा लक्ष्मण है झंडा झंडा खला हो गया तो झंडा खुद ही ऊपर आ जाए जब किसी ने उस सभा में उस धनुष को नहीं उठाया तो जनक जी ने दिया हमें तो ऐसा लगता है कि ये धरती भी पुरुषों के शून्य होगी अब लक्ष्मण हे जनक संभाल कर बात करो ईश्वाकुवी प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं जनक जी आपने ब्रह्मांड देखे जनक जी बोले ब्रह्मांड को हमने नहीं देखे कच्चे गड़े तो देखे होंगे बोले हाँ बोले कच्चे गड़ों की तरह लक्ष्मण जी कह रहे जनक जी को सारे ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा राम जी बगल में बैठे थे राम जी ने कहा लक्ष्मण क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है लक्ष्मण जी घबरा बोले प्रभु मैं तो आपके बल पर बोल रहा हूँ किसके बल पर यह है भक्तों का आत्मा बल हम किसके परमात्मा के बल बोल पर बोलते हैं बड़ी सी बड़ी कठिनाई हो और आत्मा विश्वास धर्म के राशि में तो का है तो दूर हो जाएगी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम इस तरह से जो है प्रसंग से प्रसंग चलती है तो आइए किन पुरुष खंड में हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान और हनुमान जी उनका क्या करते हैं पूजन करते हैं ये और नौवा है खंड भरतखंड खंड में भगवान नर नारायण जी विराजमान है भगवान की इस समस्त भरत वंशों के संघ भरतवासना के संघ देवऋ नारद जी इनका पूजन करते हैं श्री सुखदेव जी कहते राजन इसी भरत स्थल में भगवान के अवतार होते हैं अब यहाँ पर हैरान करने वाली बात की अमेरिका चाइना जापान वगैरह जो है उधर भगवान के अवतार नहीं होते हैं क्या यही भरतखंड में आज हम भी कुछ नसी हैं हम जहाँ बैठे हैं वो भरतखंड है तो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान हो गए कि जो हम सतलब देते हैं विष्णु विष्णु श्रीमद भगवत महापुरुष मानव किया हद श्री ब्रमी श्री शवे तुम कल्पये कली प्रथम भारत खंड फिर बोलते पाकिस्तान देश इतनी भगवान के अवतार होते हैं और कई भगवान के अवतार नहीं होते तो बोले ऐसा क्यों भाई हमारा शरीर है हमारी आँख दो कान दो नाक इस दो गुर्दे कुछ भी है सब तब जाए कोई चीज आगे पीछे हो जाए तो आदमी जिंदा रह सकता है लेकिन जब दिल की धड़कन रुक जावे उधर ही तो सीताराम हो जाए इसलिए भगवान के अवतार क्यों भरत खंड में होते है, है भगवान का और जब तक इस भरत खंड के अंदर दिल की धलकन धलक रही है तब तक पूरी दुनिया में सनातन धर्म थे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे तो हम जो है बड़े भाग्यशाली हैं हमारा सत्य सनातन धर्म में जन्म हो ऐसा धर्म जीते जी तो किसी को छोड़ते नहीं मरने के बाद भी इसको नहीं छोड़ते मरने के बाद भी बोले तुझे फिक्रमत तु� कहीं ना कि तुझे पहुंचा कर ही मैं यही वेगा वैसे यह ये सत्य सनातन धर्म ऐसे सत्य सनातन धर्म और ऐसे सत्य सनातन धर्म के प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार खुदी खुदी नमस्कार करते इस तरह इन नौ खंडों के बताया अब ब्रह्मांड कैसा है कितना बड़ा ये ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड के विषय में हम हम जानकारी देते हैं तो हम सूर्य मंडल ऐसी ऊपर और सूर्य मंडल ऐसी नीचे नाते हैं तो सबसे मेरे सूर्य सूर्य मंडल से दुरूपलोक कितनी दूरी पर है अड़तीस लाख योजन और 12 माइल का 12 किलोमीटर का एक योजन होता है इसलिए सूर्य लोक से दुरुपलोक अड़तीस लाख योजन दूरी पर है ध्रुप लोग से महालोक एक करोड़ योजन ऊपर है महालोक से जनलोक दो करोड़ योजन ऊपर है जन से ऐसी तप आठ करोड़ योजन ऊपर है और तप से ऐसी सत्य लोग जिसे ब्रह्मा जी के धाम कहा गया है वो आठ या बारह करोड़ योजन ऊपर है इस प्रकार से सूर्य मंडल ऐसी सत्य लोग करोड़ 38 लाख योजन ऊपर बताया गया है कहने में बहुत आसान है।, है ये बहुत दूर तक की आइए अब वैंकुट कितनी दूर है सत्य से ब्रह्मा जी के धाम से वैंकुट कितनी दूरी पर है सत्य से ऐसी वैकुट एक करोड़ को कितना प्रमुख बासठ लाख योजन दूरी पर है भगवान का भेंकुर धाम बोलो भेंकुर धाम की जय आप थोड़ा खुलासा करते हैं ब्रह्मा जी के धाम के ऊपर आता ब्रह्म ज्योति जिसे कहते रोशनी जो लोग कहते हैं भगवान निर्गुण निर्विशेष निराकार है वो उस ज्योति में जाएंगे आप जिस कमरे में जहाँ बैठे है जिस पंडाल में सारे फोटू हटा दे यहाँ कुछ भी नहीं रखे खाली कर दे और केवल बत्तियां बत्तियां बत्तिया ही बत्तियां ही बत्तियां जला दे इतनी कि कंकर भी थोड़ा सा नजर आ जाए और आपको दरवाजा बंद करके -कर बिठा दिया जाए तो होगा क्या आप रोशनी देख देख कर क्या हो जाओगे परेशान हो जाओ तो आप रोशनी देख देख कर क्या हो जाएंगे आप परेशान हो जाएंगे इसे कहते ब्रह्म ज्योति ये जो निर्गुण निर्विशेष निराकार भगवान को कहते हैं वो जाते हैं पर ज्योति धाम में जाते हैं मां रोशनी अमर है वो भी हो नाश नहीं होता हमारा लेकिन रोशनी देख लेकर देख परेशान हो जाते फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको दोबारा नीचे भेजे मनुष्य शरीर दीजिए जब मनुष्य शरीर देंगे तो फिर साकार ब्रह्म का पूजन करते हैं मूर्ति पूजा पूजन करते हैं फिर जाकर वही धाम तो मिलता है इसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति जिसके विश्व में भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के आठवे अध्याय में कहते हैं अर्जुन है मेरा परम धाम ना सूर्य ना चंद्रमा ना अग्नि से रोशन होता है ना बिजली है वो धाम मुझसे ही रोशन होता है वो है मेरा परम धाम जिसे लोग विज्ञानिक महासाधनों आ प्रकट है वो प्रकट नहीं होता और वेंकुट के विषय में श्रीमद भागवत महाप्राण के आठवें लिखा है धाम श्री हरि ने अपनी पत्नी लक्ष्मी के लिए बनाया बनाया किसके लिए धाम धाम बीबी के लिए ससुर के भक्त जाते हैं क्या मजा लक्ष्मी की जो बोले भगाओ इनको मेरे घर से कोई मजा नहीं है लक्ष्मी जी भगवान के स्वभाव को जानती है भक्त पराधी जा भगाव इनको भगाओ तो निकल जाता है वो है भगवान का वैंकुट तो होता यह की वैंकुट धाम जैसे यहाँ लाइटें जल रही है अगर बाहर अंधेरा हो तो यहाँ की रोशनी कहीं तक जाएगी इसलिए वैंकुट धाम की रोशनी जो होती है वो नीचे आती है तो ब्रह्म ज्योति बनी जाती है जो रोशनी है वो बेंकुट की ही रोशनी है ब्रह्म ज्योति के ऊपर वेंकुट धाम वैंकुट के ऊपर आता अयोध्या धाम अयोध्या धाम के ऊपर आता है वृंदावन धाम जिसकी चर्चा हम जब दक्षिण में जाएंगे तो आप सब लोग वैष्णव हो कृष्ण भक्तों हो तो यहाँ पर कृष्ण तत्व का बहुत खुलासे वर्तन किया गया है गर्द संभिता में तो उसका वर्धन वही बताएंगे वो है दोनों वृंदावन नाम और उसके ऊपर भगवान ही काल के रूप आरोप विराजमान है बोलो काल भगवान की जन तो इस तरह से ये के विषय में बताया गया है सूर्य से पृथ्वी कितनी नीचे है यह पृथ्वी से सूर्य कितनी ऊपर है इसका वर्णन है एक लाख योजन ऊपर है सूर्य को और सूर्य से पृथ्वी एक लाख योजन नीचे अब ये एक लाख योजन में सूर्य अगर ऊपर हो गया तो बर्फ जमने लग जायेगा और जब जा सूर्य नीचे आ तो संसार जलकर भस्म हो जाएगा ये है भगवान की बनाई गई प्रगति ऐसे भक्त भग बसकर भगवान को नमस्कार करते हैं जिनकी जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा और ऐसे भगवान को छोड़कर भी अभी लोगों की खोज चल रही है भगवान है कौन हमने कौन सा भगवान मार्केट में लेकर आएंगे कौन सी किताबों से लेकर आएंगे वो वही जाने और जिन जिन ग्रंथों का यहाँ पर यहाँ पर भागवत ग्रंथ से नहीं कहीं उपनिषद कई ग्रंथों का यहाँ पर पाठ हुआ लेकिन वर्गन दिया गया यही है की भगवान तो भगवान है श्री राम कृष्ण ही है और इनके अंदर कोई भगवान नहीं है इसे कैसे वैष्णव बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण पृथ्वी से दस दस हजार योजन की दूरी पर नीचे सात पाताल है और पाताल से तीस हजार योजन नीचे भगवान श्रीष्ठी विराजमान थे और उन्हें ही शेष जी ने अपने फलों पर ब्राह्मण ब्रह्मांड को धारण कर दिया इस में महाभारत के आदि पर्व में कथा आती है जब माता कयासू ने ए, माता कातरु ने सापो को श्राप दे दिया कि तुम राजा जलमेजय के यज्ञ में चलकर भस्म हो जाओगे उस वक्त शेष जी बड़ी चिंता में फर गए तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो शेष जी तुम एक विशिष्ट कार्य करो क्योंकि ब्रह्मांड बहुत जगमगाता है इसलिए तुम नीचे जाकर इन ब्रह्मांड को अपने फलों पर धारण कर लो ताकि स्थित हो और शेष जी के नीचे कौन है बोलो कट कब भगवान है तो शेष जी शेष जी से चौबीस करोड़ और नाइन्टी लाख योजन गर्भो दक्षाएं विषय है उसके क्यों गर्भोदक्षा विष्णु जिसके विषय में हमने जाना पहले कल में जिनकी नाभि से कमल का फूल ये है गर्भोदक्षा विष्णु इस प्रकार जोड़कर ऊपर से नीचे ब्रह्मांड जो तो है पचास करोड़ योजन का बताया गया है पूरा ब्रह्मांड कितना है करोड़ योजन यानी के 4 अरब मील योजन बताया गया इतना बड़ा बताया गया किलोमीटर जो ये पूरा जो है इतना बड़ा ब्रह्मांड है पर है क्या है? इतना बड़ा ये ब्रह्मांड भगवान करुआ दक्षाय विष्णु के एक बाल से पैदा होता है और वो करुवा दक्षाय विष्णु भगवान श्री कृष्ण का सोलवा अंश है तो भगवान श्री कृष्ण कौन होंगे जिनकी हम कथा को क्षम कर रहे और जिनके हम भक्त हैं इसलिए गीता में भगवान कहते बहुलाम नाम बनते मुझे कृष्ण रूप में मानना बहुत मुश्किल है और जिसने जान लिया उसने कई जन्म लिए और कई जन्मों के बाद ये तिलक दारी के दारी कृष्ण भक्त बनता है इसे कहते हैं श्री कृष्ण की हम पर कृपा हो गई और विशेष कृपा जो पीडियार परिवार की जिनके माध्यम से दास को कहने का और हम सबको सुनने का मौका मिल रहेगा तो आप बताएं तो मुझे इतना पुण्य मिलेगा जितने ज्ञान गंगा को यहाँ पर आरंभ करवाया उसे कितना मिलेगा और जो सुनने के लिए आए दूर दूर से मुझे कितना पुण्य मिलेगा ये है कृष्ण का हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण चार अरब मील ये ब्रह्मांड है, है, है और तो है श्री तो कर्वादशा का एक अंश और कर्वादशा विष्णु कृष्ण के सोलह में अंश तो कृष्ण का पहला अंश क्या होगा वो तो भगवान ही जान सकते हैं हमें नहीं पता लिहाजा सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षण पृथ्वी से निन्यानवे हजार योजन नीचे नरक है जहाँ पापियों को ले जाया जाए स रौरव महारौरविपा कालपुत्र सुप्रमुख, अंधकूप इस रूपी त्रुपी संधे सप्त वज्र वज्र कटक शलमली इस तरह ऐसी अट्ठाईस घर बताए जो लोग पढ़ाई संपत्ति पराई स्त्री पाई बच्चे इनका हरण करते हैं उसे ताम्रत नाम के नरक में फेंक दिया जाता है जहाँ की भूमि तप है ताँबे की है और वहाँ बगैर कपड़ों के बगैर चप्पल कर उसे भगाया जाए जो लोग जीवों को काट कर उनके मांस को भक्षण करते हैं, ये वे कुम्भिपाक नाम के नरक में जाते हैं और यमदूत उनकी कड़ाई भूलते हैं जो लोग कड़ाई भूल खा रहे हैं उनकी कड़ाई यमदूत भूनते हैं यहाँ पर भी आगे लिखा हुआ काम आख का वर्धन जो घर में आये हुए अतिथि को कुदृष्टि से देख करे जान पर मुसीबत आ गया भद्र नाम के नरक में जाते हैं और गीत उनकी आंखों को नोच खाते है परीक्षा जी ने कहा महाराज भक्त करो सुखदेव जी ने बोला क्यों? बोले काम बहुत खतरनाक न रखेगा सुखदेव जी ने बोला राजन नर्क भी तो जीवों के कल्याण के लिए परीक्षे तो जी ने पूछा क्यों? कैसे अरे जो कपड़ा घर में नहीं धोोगे तो धोबीघाट पर भेजोगे और धोबीघाट में धम धुरम करके कर कपड़ा धोलेगा अरे परीक्षे जी ने कहा धोबीघाट में कपड़ा ना भेजो कोई तो घर में कोई शर्म बता दो घर में धोले गए कपड़े तो बोले वो है भगवान का नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे राम राम कृष्ण वो है भगवान का नाम अच्छा सा भगवान तो के नाम से तो जीवों का कल्याण हो जाएगा बोले हाँ इतने स्कूल कीजिए भाये कुभा आलसू भाये आलस आलसू नाम जपत मंगल दिशी दस नाम जपत मंगल देश दस लेकर नाम जपो देख नाम जपो चलते नाम जपो जिस प्रकार ऐसी नाम जपो गंदी अवस्था में नाम जपो पवित्र अवस्था में नाम जपो कोई दोष नहीं लगता है क्योंकि भगवान का नाम जहर की तरह है कैसा है जहर की तरह है चाहे जहर कोई थोड़ा पी ले या कोई जहर ज्यादा पी ले ज्यादा पीने वाला तुरंत मर जाएगा कम पीने वाला आस्ते आस्ते मर जाएगा इसलिए ज्यादा नाम लो या कम नाम लो नाम तो असर करेगा इसलिए जिस प्रकार से भी नाम लो कहे सासु सुदले मीरा ऐसी करना राम राम को मुख ऐसी जपना और हाथों दंडा करना काम करते चलो जी नाम जपते चलो चलो काम करते चलो जी नाम जपते चलो चलो जी नाम जपते चलो हर समय कृष्ण का ध्यान नरे से चलो काम की वासना को मिटाते चलो काम की वासना को मिटाते चलो हे कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो यह है भगवान का नाम कहो कहा लगी नाम बलाई राम न ही नाम गुणदारी कहो कहा लगी नाम बलाई अरे नाम बलाई को तो राम जी को मिलना सकता राम नाम का पुल बढ़ गया है कार, आप भी हैरान हो गए मेरा नाम निभर पत्र फेरने लग गया एक पत्र राम रामग्री को ढाते भगवान बोलता है ना कि मैं भूत जानता हूँ भविष्य जानता हूँ मुझे कोई नहीं जानता ये भगवान की को है भगवान के पक्त उसने दिक्कत भगवान के तुम्हें सब पर नजर रखता हूँ तो भगवान के वक्त भगवान पर नजर रखते हैं राम जी नहीं इधर उधर देखा थोड़ा प्रैक्टिकल तो कर कर देखे एक पत्थर उड़ा लिया राम जी डाली मानी क्या देख रहे हैं राम जी गए पत्थर डूब गया राम जी सोचने पर राम जी सोच रहे इतने में चरणों में आगे जय श्री राम हनुमान जी आभु क्या हुआ कुछ नहीं प्रभु क्या हुआ कुछ नहीं बोले प्रभु, प्रभु मैंने सब कुछ देख लिया क्या तुमने हनुमान तुमने सब कुछ देख लिया बोले बोलिया बताओ ये क्या हुआ हनुमान जी ने कहा बात सुनिए आपको बहुत शौक है हमसे अपनी अपनी कथा सुनने का हम जानते हैं पता आपको सब कुछ है। अब आपको चिस्ता लगा कि तुम ही सुनाओ तो हम सुना देते हैं आपकी कथा बोले प्रभु बात सुनिए जिस राम नाम के पुल पर आप खड़े हो इन पत्थरों को आपने स्वीकार कर लिया है और जिसे आप स्वीकार कर ले उसे कोई सुबाने वाला नहीं था और जो पत्थर आपके हाथ में था उस पर आपका नाम नहीं उसे आपने फेंक दिया और जिसे आप फेंक दे उसे कोई अपनाने वाला नहीं माना ये तो है अपने नाम को देखकर इस तरह से राम नाम की महिमा के विषय में बड़ा सुंदर यहाँ पर थी परीक्षण महाराज जी को सुखदेव जी कहते हैं कि नरकों से बचने के लिए जीव के कल्याण उदाहरण